नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मेरा पनवेल ब्रांच में कोई कनेक्शन नहीं है कनेक्शन तो मेरा भी कुछ नहीं है सुनीदी ने कहा अरे संगीता मैडम से क्यों नहीं पूछते उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा नहीं वो खुद ही अभी दूसरे मर्डर केस में उलझी हुई हैं। ऊपर से एक और काम उन्हें नहीं बताना है विक्रांत ने कहा सही बात है अच्छा चेतन सर से बात कर लो ना वो टीम हेड रह चुके हैं उनकी जानकारी में जरूर कोई ना कोई वहां होगा सुनिधि ने कहा नहीं एक्चुअली मैं एक आदमी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है राजीव शर्मा काम कर सकता है हमारा उसके फादर सीनियर ऑफिसर हैं, और उन्होंने ही राजीव को ट्रेनिंग कैंप में भेजा था उनके एक बार कहने मात्र से ही हमारा काम हो जाएगा विक्रांत ने कहा लेकिन राजीव तो टीम बी से है ना अगर मंजू को कहीं से खबर लग गई तो समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्यों क्यों दिक्कत हो जाएगी इस बार तो मैं पुराना केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं ना ऐसे तो नहीं कि मैं किसी से कुछ छुपा के कर रहा हूं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं विक्रांत और सुनीदी अभी ये डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक से वहां राघव पहुंच गया दरवाजा खोलते ही उसने कहा मिल गया मिल गया पता लग गया उसका अभी राघव को गए बा मुश्किल पांच मिनट ही हुए होंगे कि उसने उस आदमी की सारी डिटेल निकाल ली थी जिस आदमी को तुम खोज रहे हो उसका नाम नितेश अग्रवाल है और वो महाराष्ट्र के ही वापी का रहने वाला है उम्र इकतालीस साल है और वो क्लोथिंग के होलसेल का बिजनेस करता है इस वक्त उसके बैंक खाते में लगभग एक करोड़ रूपये पड़े हैं ओह काफी अमीर है यार कुछ जुगाड़ करके उसके एटीएम का पिन निकाल लेते तो मजा आ जाता विक्रांत ने हंसते हुए कहा विक्रांत के इस मजाक पर ना तो राघव ने कोई रिएक्शन दिया और ना ही सुनीधि ने राघव ने आगे अपने फोन में देखते हुए कहा लेकिन इस आदमी का रिकॉर्ड ठीक नहीं है अक्सर किसी न किसी से लड़ता भिड़ता रहता है जुए वगैरा भी खेलवाता है तट्टे में भी कई बार पकड़ा गया है अभी हाल ही में एक आदमी से लड़ाई करके उसका सिर फोड़ दिया था इसीलिए पनवेल पुलिस स्टेशन वाले इसे ढूंढ रहे थे अच्छा इसका अनीता सावरकर से क्या लेने देना है विक्रांत ने क्यूरियस होकर पूछा अनीता के साथ इसका क्या रिलेशन है यह तो अभी तक नहीं पता चल सका है लेकिन हा एक बात है ये आदमी जहां का रहने वाला है रमेश सावरकर भी वहीं रहता था रमेश सावरकर का मूल घर महाराष्ट्र के वापी में ही था राघव ने बताया हाँ ये तो पता था मुझे रमेश बापी का ही रहने वाला है विक्रांत ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा सही है अभी तक नितेश के पर्स में अनीता की फोटो मिली थी और अब नितेश और रमेश का घर भी एक ही इलाके में है ये पता चल रहा है लेकिन ये दोनों चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं। दुमिदी ने कहा लेकिन अभी हमें सब कुछ पता नहीं चला है अभी नितेश का रमेश और अनिता से क्या रिलेशन था इसकी सच्चाई पता करने के लिए हमें काफी इन्वेस्टिगेशन करना होगा विक्रांत भाई अब से जो भी तुम पता करने के लिए कहोगे मैं सब करूंगा मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा कैसे भी करके अगर ये केस सॉल्व हो गया तो समझ लो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मच जाएगा दस साल पुराना केस है ये किसी को कुछ इसके बारे में पता भी नहीं है और हमने इतना कुछ पता कर लिया है राघव ने कहा ये तो है अच्छा यार केस को सॉल्व करने पर एक लाख का इनाम है ना विक्रांत ने पूछा एक लाख तो बस हमारे ब्रांच का है इसके बाद हेडक्वार्टर का इनाम अलग से फिर प्रमोशन जो मिलेगी उसका तो कुछ कहना ही नहीं चिंता मत करो मैं अवॉर्ड में से कोई हिस्सा नहीं मांग रहा बस मैं तो तुम्हें प्रमोट होते हुए देखना चाहता हूँ राघव ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा ओह हो सुनिधि बीच में ही बोल पड़ी अभी कुछ हुआ नहीं केस का कुछ पता चला नहीं क्रिमिनल का कुछ पता है नहीं और आप लोग इनाम की ही सोचने लगे फिर सुनिधि ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा अच्छा एक बात सुन लो मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है बस मुझे क्रेडिट दे देना मेरा भी इंटर्नशिप खत्म होते होते कुछ ठीक ठाक जॉब लग जाए हाँ हाँ ठीक है मिल जाएगा विक्रांत ने सुनिधि से कहा हाँ अच्छा भाई तुमको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे अनिता या रमेश से जुड़ी हो या फिर किसी की भी डिटेल निकलवानी हो मुझे बस एक बार बता देना 24 घंटे के भीतर उसकी सारी डिटेल तुम्हारे टेबल पर लाकर रख दूंगा hmm, बता दूंगा तुम्हें। तो अच्छा हाँ यह बताओ पनवेल ब्रांच में तुम्हारी जान पहचान का कोई है क्या मुझे नितेश अग्रवाल से पूछताछ करनी थी कोई ऐसा हो जो काम करवा सके तो बढ़िया होता विक्रांत ने राघव से पूछा हाँ वो है ना अपना जतिन उसकी वाइफ काम करती है वहां वो शायद वहां की फॉरेंसिक टीम में है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है शायद अच्छा फिर तो सही है अगर वो हेल्प कर दे तो मजा ही आ जाए हो जाएगा काम विक्रांत को शक था कि शायद ही जतिन की वाइफ उसकी हेल्प करे अरे क्यों नहीं रुको मैं अभी जतिन से बात करता हूँ इतना कहते हुए राघव ने जतिन के पास फोन कर दिया जतिन को जब पता चला कि विक्रांत को रमेश सावरकर मर्डर केस में कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है तो वो तुरंत ही विक्रांत की मदद करने के लिए रेडी हो गया उसने तुरंत ही राघव का फोन होल्ड पर डालकर अपनी वाइफ से बात कर ली और विक्रांत को तुरंत ही नितेश की इंटेरोगेशन करने की परमिशन दिलवा दी अब विक्रांत अगले दिन ही जाकर नितेश से पूछताछ कर सकता था उधर थोड़ी देर बाद ही वहां फॉरेंसिक टीम से सौरभ भी पहुंच गया उसने भी अपना काम खत्म कर लिया था विक्रांत को नितेश का वॉलेट पकड़ाते हुए उसने कहा मैंने फिंगरप्रिंट के सारे सैंपल रिकॉर्ड कर लिए हैं अब बस डेटाबेस से उन्हें मैच कराना है विक्रांत भले ही अब तक काफी अकेलापन महसूस कर रहा था लेकिन अब उसे काफी सपोर्ट मिलता दिख रहा था भले ही डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने उसे ओल्ड केस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके विक्रांत के प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की हो लेकिन अब ऐसा लगता है विक्रांत अपने दोस्तों की मदद से मुश्किल से मुश्किल केस भी आसानी से सोल्व कर सकता है उसे चारों तरफ से दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि मानो विक्रांत की अब खुद की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनकर तैयार हो रही थी जब विक्रांत की एक खुद की इन्वेस्टिगेशन टीम बनकर तैयार हो रही थी तो विक्रांत को कैसा लगा होगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को